राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के, केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वरा प्रसुत है, कक्षा पांच की हिंदी की पार्थे पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कारेक्रम। हमारा संकल्प आम पीपल और नारियल के वृक्षों का एक साथ प्रवेश प्रणाम गुरु बाबा प्रणाम खुश रहो बेटा खूब फलो फलो हम सब चिरायु आप चिरायु होने की बात कह रहे हैं आज तो हम सबका जीवन ही संकट में है आप जानते हैं कि वृक्ष कितनी तेजी से काटे जा रहे हैं हां बाबा यदि यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी मनुष्य अपने स्वार्थ में ये भी भूल गया कि हमें काटकर वो अपना ही आहित कर रहा है पापा मैं भी कई दिनों से इसी चिंता में डूबा हुआ हूं इसीलिए तो हम सब मिलकर आपके पास आए हैं बेटा मेरी इन विशाल जटाओं ने मानव की न जाने कितनी पीढ़ियां देखी हैं देखते ही देखते हे मनुष्य क्या से क्या हो गया इस देश में वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती हो कोसी देश में उन पर ऐसा अत्याचार लेकिन बाबा मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि हम वृक्ष इनके लिए इतने उपयोगी हैं फिर भी ये हमें काटनी में जरा भी नहीं जिजकते, जरा भी नहीं सोचते कि हम ही इनके जीवन रक्षक हैं, हम ही इनके आश्रय दादा हैं। हाँ बाबा, अब तु हमारा अस्तित्व ही खत्रे में है, तुरंत ही इसका कोई समाधान खोजना चाहिए। वरगत बाबा वरगत बाबा हमें रहने का स्थान दो क्या हुआ बेटा तुम इतने घबराए हुए क्यों बाबा वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ पड़ा है सभी चिंतित हैं कि यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे कहां रहेंगे बाबा हम भी बहुत दुखी है सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है अब मैं कैसे गा पाऊंगी बाबा देखा आपने मनुष्य के स्वार्थ ने सारे प्राणी जगत में त्राहि त्राहि मचा दी है हा हा, हा। मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है मेरे बच्चों थोड़ा ठहर रखो यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो शीघ्र ही उसके समक्ष गहन संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी तब वो स्वयं शिक्षाओं के महत्व को समझेगा हां हां बिल्कुल बात बात तो ठीक बात हां बिल्कुल बात तो ठीक है हां हां ऐसा लगता है आपस में बातें करते हुए तीन बच्चों का प्रवेश उन्हें आते देख वृक्ष चुप हो जाते हैं हां बिल्कुल बात तो ठीक है हां हां बिल्कुल सही सोच में बड़ी बात है सोच में बड़ी बात है ठीक है उफ कितनी गर्मी है धूल और धुएं से मेरा तो दम घुटता जा रहा है जहां देखो वहां मोटर स्कूटर गाड़ियों का धुआं और शोर ओ भईया इस बर्गत के नीचे वैठें कितनी ठंड़क है इसकी छाओ में सच मुझ अब जाकर शान्ती मिली इसी लिए तो आजकर जगह जगह लिखा रहता है पेड लगाईए और अपने वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाईए मुझे तो हरे-भरे पेड़-पौधे बाग-बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं मैंने भी अपने बगीचे में अमरूद नींबू गुलाब और चमेली लगा रखे हैं हमारे घर के आसपास भी सड़क के किनारे आम नीम पीपल के पेड़ लगे हुए हैं मेरे दादाजी तो नीम की ही दातुन करते हैं वे कहते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा गुणकारी है हमारे मोहल्ले में बरसों पुराना नीम का एक पेड़ था लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा वह कटा पड़ा है मुझे बहुत दुख हुआ हां भैया मेरी दादी जी कहती हैं कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं वे भी सांस लेते हैं पानी पीते हैं उन्हें भी भोजन चाहिए कटने से उन्हें भी कष्ट होता है शाबाश बच्चों शाबाश तुम्हारी बातें सुनकर हमने संतोष की सांस ली अब तो हम तुम लोगों से ही कुछ आशा कर सकते हैं आज सबके हित में यही है कि वृक्षों को काटते जाने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाएं जरा सोचो बच्चों हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का सहर्ष दान करते हैं और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया हम पर क्या गुजरती होगी आप चिंता न करें हम सब बच्चे मिलकर यह संकल्प करते हैं कि यह संदेश जन-जन तक पहुंचाएंगे अब तो यह कानून बन गया है कि हरे वृक्षों को काटना अपराध है हम यह भी प्रण करते हैं कि वृक्षों का संरक्षण करेंगे और नए पेड़ पौधे भी लगाएंगे जंगल तो जंगल घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे आओ मिलकर वृक्ष लगाएं धरती पर हरियाली लाएं वातावरण शुद्ध बनाकर जीवन, जीवन में खुशहाली लाएं हमारा संकल्प अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सतीश कक्कड़ सतीश महाजन एसपी इलावादी दलजीत सचदेव दीपांश श्रेया मान्या और आशीष ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन